अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कितने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ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 आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ किये है। है आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे देवेश, जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए हे विराट रूप हे सहस्र भगवान मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसमे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा